ये लोग बोले मा काली भी खुश हो जाएगी क्योंकि तो मोटा ताजा जाए अच्छा मांस मिलेगा और सरदार भी खुश हो जाएंगे तुम्हारा तो जुआ ये कि पकड़ लिया महाराज जी को कहा बाबा चलो बोले कहा अरे बाबा आपकी सेवा करेंगे अब जड़भरत जी महाराज जी सेवा समझे ना बोले भगत भगवान के चले गए अब तो महाराज भरत जी महाराज जी को खूब देसी घी में पकवान खिलाएंगे नीलाया दुलायाय प्रभु अब तक तो सूखी रोटी खाने को मिलती थी और अब तो देसी घी में पकवान खाने को मिल रहेंगे इस तरह से भक्त तो हुआ ये कि अमावस्या की तिथि थी स्नान आदि कर कर कर करा कर इनको सुगंध लगाकर गले में माला पहनाकर चंदन लगाकर भद्रकाली मैया की मूर्ति के सामने बिठा दिया गया अब कहा के बाबा नमस्कार करो तो जब जड़म जी महाराज जी ने भद्रकाली मैया को नमस्कार किया उस समय माँ काली को बहुत बुरा लगा देखो हम जो वैष्णव होते हैं हम जो ये तिलक आप देख रहे हो धर्ण कर रखा है इसे कहते हैं कैशवा केशवायनामा ये ऊपर का जो तिलक का हिस्सा है ये स्वयं भगवान है और नीचे जो जो हम लोग तुलसी पत्र बनाते हैं ये भगवान के चरण होंगे तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान सबके कर्ता धरता है सब देवी देवता भगवान के अधीन है तो यहाँ पर जब जब तिलक धारण किए हम जब धनवट करते हैं देवी देवताओं को तो देवी देवताओं को बहुत बुरा लगता हैगा कि देखो जगतनाथ प्रभु के भक्त हैं और तिलक का मतलब स्वयं भगवान को माथे पर बिठाना और भगवान को हमारे आगे झुकाते हैं तो बुरा लगता हैगा इस तरह एक वैष्णव श्री जड़ी जटभरत जड़, जी महाराज जी माँ भद्रकाली को नमस्कार करते हैं तो ये बात भद्रकाली मैया को ठीक नहीं लगी अब हुआ यह कि माँ भद्रकाली ने जो है वो बर्दाश्त कर लिया अब तो जब डाकुओं के सरदार ने चमचमाती हुई तलवार निकाली श्री जटभरत जी महाराज जी की बली देने के लिए उस समय तो महाराज भरत जी ने पूछ लिया भैया ये क्या हुआ उस समय सरदार ने कहा कोई मालपुड़े फ्री के थोड़ी थे, हम तो तुम्हें भद्रकाली मैया को बली चढ़ाना चाहते हैं अब तो जट भरत जी महाराज जी ने सोचा कि संसार तो बड़ा स्वार्थी है अब माँ भद्रकाली से रहा नहीं गया माँ भद्रकाली मैया के विग्रह के दो भाग हो गए चीर गई पीछे से विग्र बीच में से उस समय माँ भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और माँ भद्रकाली जोर जोर से मुस्कुराने लगी ठाकुरों के सरदार को ऐसा ही लग रहा था कि माँ भद्रकाली हम पर क्या हो गई प्रसन्न हो गई है पर हुआ ये उस समय माँ भद्रकाली जोर से चिल्लाने लगी और तेज गति से अपने नेत्रों को आगे पीछे करने लगी उस समय चमचमाती भी माँ भद्रकाली ने अपनी तलवार को निकाला और कहा कि अरे मूर्ख मैं भक्ति से प्रसन्न होती है इस प्रकार से कुकर्म से नहीं उस समय चमचमाती हुई माँ काली ने अपनी तलवार निकाली और डाखों का सरदार और जितने डाकू थे उन सब के गर्दनों को काट दिया माँ भद्रकाली के पीछे जो होती है नो डायने होती हैं असुर पत्नियाँ भूत प्रेतों की पत्नियाँ होती हैं नो उस समय जितना रथ बहा डाखों का उस समय माँ भद्रकाली के संग जो नो थी सेवकाएं उन्होंने उस व्रत का पालन किया इस तरह से श्री जट जी महाराज जट जी महाराज जी ने माँ भद्रकाली को नमस्कार किया और माँ भद्रकाली ने जट जी को आशीर्वाद दिया विजय भाव देखो अब हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण क्या नाम है उनका कृष्ण इस तरह से माँ भद्रकाली का नाम है कृष्णा तो कलियु की देवी है माँ भद्रकाली और हमें इस कथा से ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जो देवी भद्रकाली है वे वैष्णवों की सहायता करती है क्योंकि जट जी भरा जट भरत जी महाराज जी कौन एक वैष्णव है और एक वैष्णव की माँ भद्रकाली ने रक्षा करी है और देखो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गीता में मना किया देवी देवताओं का पूजन करने के लिए नहीं गलत ऐसा श्रीमद भगवदगीता में नहीं बताया भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो देव पूजन करते हैं देवों के पास जाते हैं जो पित्र पूजन करते हैं पितरों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनके पास जाते हैं और जो मेरा भजन करते वो मेरे पास आ जाते हैं तो यहाँ पर कोई भगवान ने पाबंदी नहीं लगाई आज ये भी भगवान ने कहा है कि देवताओं के वरदान आर्जी होते हैं खत्म होने वाले होते हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें गीता में भगवान ने ये भी कहा कि अर्जुन देवों को दिए बेला जो भोजन भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैंगे तो देवताओं से मांगना बुरी बात नहीं है आप देवताओं से क्या मांगे? अब जैसे कि मैं दास भी देवताओं से जब प्रार्थना करता हूँ माँ देवी से या देव से तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हे माता जी एक दो घंटे की कथा याद हो गई अगर आप आशीर्वाद दोगे भगवान से प्रार्थना करोगे तो मैं और मस्जिद कथाएँ जो याद हो जाएंगी एक दो माला होती है आप भगवान के निकट हों आपकी विशेष कृपा होगी तो और मालाएँ होने लग जाएंगी तो हमें ये वरदान देवताओं से मांगने चाहिए दुनिया में वरदान नहीं मांगने चाहिए संतान नहीं है मकान नहीं है दुकान नहीं है नौकरी नहीं है छोकरी नहीं है नहीं ऐसा नहीं तो इस तरह से माँ भद्रकाली ने जड़ भरत जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया अब जड़ भरत जी महाराज जी विचार करते कि अब घर कौन जाए अब तो सीधे मन की ओर जा रहे हैं तो भक्त उस समय हुआ क्या कि सिंधु सुवीर देश के राजा थे जिनका नाम था राजा रघुगण ये कपिल आश्रम जा रहे थे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो इनकी पालकी उठाने वाले चार थे एक बीमार हो गया तो इसके कारण इनकी पालकी उसी रस्ते में रखी हुई थी तो पालकी उठाने वाले वो तीन सेवक थे उन्होंने राजा रघुगण को कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो कोई भी सेवक को हम जोड़ दें तो राजा रघुगण जी ने कहा जोड़ लो तो उस समय सिंगिस की चाल चलते हुए अपनी मस्ती में मस्त आ रहे थे श्री जड़भरत जी महाराज पालकी उठाने वालों ने कहा भैया यहाँ आइए जड़ भरत जी चले गए जी बोलिए तो उस समय पालकी उठाने वालों ने कहा कि ये सिंधु सुविध देश के राजा रघुगण जी है तो क्या तुम इनकी पालकी उठाओगे तो भरत जी ने कहा रक्तो कंधे पर उठा लेंगे तुम्हारा तो जुआ ये कि श्री भरत जी महाराज जी आगे थे पालकी उठाई हुई थी तो कुछ चूटियों का झुमे जा रहा था अब भरत जी महाराज जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरे द्वारा ये सब चूटियाँ मर जाए तो अपराध लगेगा तो पालकी कंधे पर थी तो छलांग मार ली अब जैसे ही छलांग मारी तो उस समय जो पालकी में बैठे राजा रहुगण जी थे इनका माथा पालकी से लगा अब तो राजा रहुगण जी क्रोधित हो गए और राजा रहुगण जी अपने सेवकों को बुरा भला के लगे उस समय तीनों सेवकों ने कहा महाराज हमें क्यों बुरा भला कहते तुम हम तो आपकी पालकी राजा ने कहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैंगे ये जो नवीन सेवक जोड़ा हैगा ये अपराध इसने किया और इस एक के अपराध से आप हमें सबको जो है वो बुरा भला के रहेंगे इस प्रकार से जब राजा रघुगण जी ने जट भरत जी को देखा क्योंकि जट जी मोटे ताजे थे तो राजा रघुगण जी क्या कह रहे बोले ये बेचारा दुबला पतला तुम लोगों ने तो पाल की